संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की, की एक, एक और, और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है रामशरण शर्मा द्वारा रचित खंड काव्य रस द्रोणिका यह रस द्रोणिका करा और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य पर आधारित है भाग नौ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 डूबा मुख लाल किए सब लौट गए निज नगरी को हर्ष ग्लानी और भाल लिए एक दिवस कुटिया में बैठे गुरु करते फिर सोच विचार शिष्यों से बोले मुस्काते आज परीक्षा घड़ी तुम्हार देखो उत्तर दिशा वृक्ष के शीर्ष भाग पर पंछी एक साध निशाना बाण चलाओ मस्तक काट, दूर दो फेंक, इतना कहवे कहवे चुप हो गए बोले सब तैयार हैं हम आज्ञा की बस देरी समझे नहीं किसी से कोई काम पैनी दृष्टि डाल सभी पर बोले प्रथम युधिष्ठिर आओ आसन ले निज लक्ष्य संभालो जो पूछे सब साच बताओ बोले, बोले क्या, क्या तुम देख रहे हो मेरे संग, संग तब अनुज सारे पक्षी पेड़ लता पत्राधिक पुष्प फला दी जे न्यारे कहा युधिष्ठिर ने नत मस्तक हाँ गुरुवर सब देख रहा रुष्ट द्रोण बोले हट जाओ तब दुर्योधन आगे बढ़ा प्रश्न यही दुहराए गुरु ने वैसा ही उत्तर पाया कहा भीम ने हस आगे अंधज की अंधी काया बाण चढ़ा नित बाध कर बोला दे आज्ञा भगवन पूछा द्रोण तुम्हें क्या दिखता कहो लक्ष्य दृष्टि बंधन प्रभो आप सब बांधो दिखते तरु शाखाएं पत्ते फूल चलती ढेर चिटियों के दल साफ साफ दिखता मगमूल बोल उठा कुरु दल से कोई मोटे की मति भी मोटी हटो भीम पीछे गुरु बोले कहते कछुक खरी खोटी निबट गए सब एक बचा था देनी जिसे परीक्षा थी पांडव पुत्र अर्जुन गुरु प्यारा उत्कट जिसे प्रतीक्षा थी कहा द्रोण ने अर्जुन आओ करो लक्ष्य पर शर बोलो वस तुम्हें क्या दिखते आज्ञा दूं तो छोड़ो बाण भगवान मुझे न आप दिखते न बाधव तरु लता विन केवल पक्षी का सिर देखूं बोले त्रोण चला दो बाण दूर गिरा पक्षी सिर कटकर कर लख गद, गद, गद आचार्य हुए सफल साधना हो गई तेरी विजयी भाव कृत कार्य हुए फूले नहीं समाते पांडव करते जय जय कार रहे कुरु बांधव लौटे निज थल को तन मन जैसे ज्वार रहे एक समय सिंहासन राजठे थे धृत राष्ट्र महान वेद व्यास अरु भ्रीष्म विदुर से ज्ञानी वीर नीति के खान सूर्य चंद्र यदुवंशी जैसे बैठे बड़े बड़े, बड़े महिमान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 फिर क्या था बसपुर बाहर हो उत्तर के मैदान विशाल रंग भूमि हित पूजन किन्हा शुरू हुई रचना तत्काल लघु विशाल अति भव्य मनोहर भवन कक्ष नव मंजुल मंच हेम रतन मुक्ता मणि दीपित रचित खचित दीवारी खम्भ द्वार गवाक्षी सजी मंड पे राज बधुन के रुचि आसन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 किंतु कभी न मिली सफलता कारव पांडव के अनुमान जो विरंची ने सोच समझकर गुरु शिष्य बिर हर शान भरत वंश का भाग्य जगाया नव इतिहास नेगा गान अस्त्र शस्त्र प्रत्यस्त्र सहित परम अस्त्र जे चार प्रकार धनुर्वेद की चारों क्रियाएं आदान संधान विमोक्ष संसार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 शत सहस्त्र से एक, एक अकेले बच बच लड़ना कठिन प्रहार खा कवचादिक विद्या दिव्य शक्ति संधान, संधान कला एक से एक, एक पारंगत, पारंगत निकले जिसको जैसा, जैसा लगा भला अभी आप अभी सुन रहे थे रामशरण शर्मा द्वारा रचित रस द्रोणिका भाग नौ वाचिक स्वर भारती री